भगवान श्री राम की जो है बहुत कृपा है भगवान शंकर के आशीर्वाद है देवी माता की कृपा है यह हम पर जो है बहुत दिन से भगवान की लीला कथाए सब चर्चा हो रही है आप लोग जो है भारी संख्या में सब पधार करके सुन रहे हैं इसीलिए आप लोग धन्यवाद है

क्या बताए थे भगवान की सृष्टि रचना में कोई कमी नहीं है जो कुछ बनाए हैं सब बढ़िया ही है जो कुछ भी संसार में जो है हो रहा है सब ठीक है अपना विचार अपने व्यवहार के कारण मामला गड़बड़

आ, बाकी सुंदर सृजन किया भगवान अब यह परिचित सुन करके सुषित रचना के, के बारे में बड़ा प्रसन्न हुई अब पूछा कि महाराज अब भगवान ने कौन से कौन से अवतार कब लिया कैसे से लीला किए हैं कैसे उपदेश दिए हैं उस सब के बारे में बताइए

तो सुखदेव जो भगवान इतने सो लीला अवतार है एक एक करके तो कहेंगे बीच बीच में अगर कोई शंका होगा तो प्रश्न पूछते रहेंगे नारायण नारायण नारायण नारायण जैसे आप लोग भी बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते हैं हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण तो सुखदेव जी जो है पहले

भगवान के बराह अवतार का वर्णन किया सबसे पहले भगवान जी भागवत में जो वर्णन किया बराह स्वर स्वर दो प्रकार के होते हैं एक गांव का एक जंगल का भी

भगवान इसलिए बता लिए थे कि जब ये ब्रह्मांड ने देखा चारों तरफ पानी ही पानी है सृष्टि रचना करे कैसे पानी के अंदर सृष्टि रचना कैसे हो ब्रह्म कमल से प्रकट हुए चारों तरफ देखा पानी ही पानी है

तो कुछ ऋषि मुनि महात्मा को तो भगवान की कृपा सृष्टि कर दे लेकिन संसार का है, कहां पर कहा जो पृथ्वी था उसे पृथ्वी को जो है हिरणाख्य नाम के राक्षस जो है उठा कर ले गया

जो पहले कल्प में सृजन हुआ था संसार जो आप देख रहे हैं ऐसे ही रहता है फिर संसार प्रलय हो जाता है पानी में डूब जाता है फिर जितना दिन सृष्टि हुआ है इतना दिन फिर जल में डूबा रहता है फिर ये भगवान सृष्टि करते हैं फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं <coughs>

तो ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ खाली पानी ही पानी ही तो उन भगवान को स्मरण किया प्रभु कहाँ पर सृष्टि सूजन होगा जल के अंदर कैसे होगा तो इसी प्रकार सोच रहे थे तो ब्रह्मा जी के नाक के अंदर से एक छोटा सा बराह का बच्चा पैदा हुआ स्वर का बच्चा नाक से ब्रह्मा जी

छोटा सा पैदा हुआ अरे भगवान स्वयं अवतार लिए धीरे धीरे बाहर आ करके छोटा सा जो स्वर था बड़ा होने लगा लगाते देखते देखते विराट रूप हो गया अब बड़ा हो मतलब खाली चेहरा खाली स्वर का है बाकी सब मनुष्य ब्रह्मा जी सब देखकर कर स्थिति की

ब्राह भगवान ने देखा पृथ्वी तो है जल के अंदर लेकिन इसको हिरणाक्ष नाम के लेकर के राक्षसा करके रखा है इससे बड़ा कहास था वो, वो पृथ्वी को उठा कर लेकर ले के इधर तो छिपा जल रहा है आप लोग कहीं गेंद नहीं लेकर छिपा

रावण कैलाश पर्वत को उठा दिया था ऐसे हमारे सब थे बड़े बड़े शक्तिशाली धारा पे पूरा हो गया उस टाइम। सारा संसार में जल हो गया खाली नहीं, नहीं चंद्र सूर्य ग्रहण नक्षत्र जितने तारे सब डूब जाते हैं जितने ब्रह्मांड है सब जल में डूब जाते जब प्रलव जाते हैं

फिर वो सृष्टि होता है फिर जल सुख कम होता है फिर जहां पर जैसे सृष्टि पहले हुआ था फिर ऐसा एक फिर होता है जैसे राम अवतार लेते, जैसे कृष्ण अवतार लेते, जैसे जो जो अवतार लेते पहले ऐसे फिर भगवान अवतार लेते, लीला में थोड़ा सा फर्क हो जाता

तो इसी बार जो सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने देखा कहा करूं तो सब जगत है लेकिन पृथ्वी गायब है पृथ्वी ग्रह ये है ये आप देख रहे हैं ना जितने आकाश में चंद्र सूर्य बड़े बड़े तारा इससे बड़े बड़े ऐसे ही खंड है सब तो जैसे मंगल ग्रह है वहां पर तो वैज्ञानिक लोग पहुंच गए

तो ये पृथ्वी का जो खंड है इसको जो है हिरणनाक के नाम के राक्षस सब उठा करके लेकर के छिपा दिया था दूसरे ग्रह में भी समुद्र है समुद्र मतलब खाली यहाँ इस पृथ्वी में नहीं है जैसे यहाँ समुद्र है ऐसे दूसरे दूसरे ग्रह में भी समुद्र है जैसे जो खीर सागर है तरह तरह के जो समुद्र अलग अलग ग्रह में भी ऐसे नदियां है, नदिया है तालाब है हरे ग्रह में

मतलब कुछ तो से ग्रह छोड़ के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडो करोड़ों करोड़, करोड़, करोड़, करोड़ लोग भगवान बनाए ये तो छोटा सा है तो बाकी सब तो ग्रह में ठीक ठाक है था लेकिन ये पृथ्वी ग्रह जो है इसको ले करके हिरण आकर पर छिपा दिया था दूसरे ग्रह की समुद्र में डुबाकर

ब्रह्मा जी ने देखा सब शब्द शुर्ष, हो सकता है लेकिन पृथ्वी ग्रह तो मई नहीं कि नहीं कर्मस्थली अब भगवान बराह का रूप धारण किया नाग से ब्रह्मा जी के निकली गए हुए है बड़ा सा दांत बड़े बड़े दांत भयंकर रूप अर्चना करते हुए

जहां पर जो पृथ्वी ग्रह में छिपा कर रखा था हिरणा खेल वहां पर पहुंच दूसरे ग्रह के समुद्र में पृथ्वी को छिपा लिया था यही आप लोग गेंद के कोई बाल्टी में अब भगवान जो है उसी ग्रह का समुद्र में जाके डूबे

करके जो पृथ्वी जहां पर था अपने दांत से निकालकर रख दिया अपने दांत दांत था ना तो पृथ्वी को उसके ऊपर रख दिया करी अब लेकर समुद्र से निकले तो हिरणाख्य जो उधर उधर कहा था उसको मालूम पड़ गया अरे

मैं ये पृथ्वी को छिपा दिया था कौन ले जा रहा है देखा कि कहा से जंगली सोरा तुरंत आ करके जो अरे मेरा पृथ्वी ग्रह को तो कहा ले जा रहा है जान के तुरंत गदा ले करके भगवान के सामने आ गया युद्ध करने आ, भगवान ने पृथ्वी को जो अपने दांत के ऊपर बड़ा फिटिंग से रख दिया जिससे की युद्ध करते समय फिर गिरे ना

भगवान भी अवतार लेते बड़ा सेटिंग से अवतार लेते कि ना मालूम है की युद्ध करना पड़ेगा आएगा तो पृथ्वी पूजा तो कहा रखे कहा इसीलिए बढ़िया दान दे उसके ऊपर रख दिया था अवतार अवतार तो बड़ा न शांत अलग है

बराह जो होता है बाहर निकला हुआ रहता है आप देखेंगे ना स्वर ये तो स्वर जंगील गांव का स्वर में इतना दांत नहीं है जंगली स्वर आप देखेंगे बराह जिश्व कहते हैं बड़े बड़े दांत निकला हुआ रहता है हाथी आह, श्री राम ये तो जंगल गांव का स्वर तो सब कतरा खाते हैं वो तो जंगल का स्वर है वो सब

घास फसलें गेहूं धान सो जो, जो खाई जाते श्री श्रीदा तो भगवान ने सेटिंग रखा गदा लेकर हिरणा के साथ युद्ध चल रहा है पटका पटकी यहां पर तो ब्याजी बड़ा वर्ण करते उनको मारा ये उसको पटका है इस प्रकार कितने दिन तक युद्ध चला दो नंबा लंबा लंबा वर्ण है सब युद्ध का

लेकिन उसको क्या जरूरत वर्ण करना खाली इतना ही जानकारी लोग बस थोड़ा पटका पटकी थोड़ा गदा में मारा मारते भगवान के पूर्व प्रयोग कर रहा है लेकिन भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आकाश से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, महाराज कृपा करें, जल्दी इसको समाप्त करे तो भगवान ने जो है

तुरंत गीट के हिरणाक का संहार कर दिया श्या रामचंद्र की जब वो संहार हो गया तो ये पृथ्वी को है भगवान ला करके जिसी जगह पर सेटिंग पहले था वही समय जो है पृथ्वी यहां से उठा कर ले गया था

अपने जगह पर फिर ला भगवान सेट कर दिया ये सब जितने ग्रह नक्षत्र है ना सो अपने अपने जगह पर सेटिंग में है अपने अपने सो घूम रहे हैं इसे अपने अपने सब चक्कर में अपने अपने पर जो परिधि है उसी में सब घूमते रहते हैं ये सूर्य नारायण जैसे जहां पर जैसे उनको जाना है अपने प्रतिदिन है उनका काम है चंद्र जैसे उदय होते हैं जैसे अस्त होते हैं उनका सेटिंग सब है

अगर इस पीछे गड़बड़ हुआ तो फिर दिन रात बिगड़ जाएगा पक्ष बिगड़ जाएगा सब पृथ्वी का क्रम ही खराब हो गया इसीलिए कितने जुग बीत गया कितने कल्प बीत गया जैसे सूर्य उदय हो रहे हैं ऐसे ही जैसे चंद्र उदय हो रहे हैं ऐसे ही जैसे बारिश आ रही है जैसे शीत आ रही है जैसे गर्मी आ रही है, है न कोई परिवर्तन नहीं जैसे आषाढ़ श्रावण आया तो बारिश

हो जाएगा जो महीना में ठंडी आना चाहिए अपने आप क्षेत्र का अपने, -अपने में टाइम टेबल से सब सेटिंग से घूम रहे हैं भगवान के आदेश शक्ति से अगर ये लोग गड़बड़ कर देंगे तो आप ठंडी में भी में भी नवंबर दिसंबर में भी गर्मी होने लगेगा फरवरी में

जानवरी में बारिश होने लगेगा उल्टा पुल्टा सब हुआ बिगड़ जाएगा इसीलिए भगवान ने सब ग्रह नक्षत्र को अपने अपने जगह पर शक्ट करके रखे हैं थोड़ा सा भी समुद्र जो है ना ये जमीन से तीन भाग ज्यादा है समुद्र का पानी यही से कोई बड़ा प्रांत में पानी रख दिया जाए उसी के अंदर थोड़ा मिट्टी का ढेला रख दिया

चारों तरफ पानी बीच में मिट्टी का ढला है उधर से अगर पानी आएगा तो डुबा देगा ऐसे ही ये पृथ्वी का जो जमीन भाग है जितना है उसका तीन भाग ज्यादा पानी है समुद्र है अगर समुद्र चाहे तो एक मिनट में सब डुबा देगा लेकिन भगवान के आदेश से वो अपने मर्यादा में रहता है

अगर कहां पर खोप होए देखना सुनामी लहरें चली आती एरिया एरिया सफा कर देते रामेश्वरम में भगवान का आदेश है यहाँ पर लहर नहीं लेने का जो बांधा गया यहाँ इसीलिए आप देखेंगे वहां तालाब जैसे साड़ है ना बाकी आप बम्बे में जाइए जगन्नाथपुर जाइए जहाँ भी समुद्र आप देखिए बड़े बड़े पहाड़ जैसे लहरे आते हैं

लेकिन रामेश्वर में लहर देखा एकदम तालाबी सा थोड़ा सा इसमें कोई डर नहीं रहता है रामेश्वर में नहाने में डर नहीं रहता ये ना भगवान का आदेश है यहां पर तुम लहर अपना शांत तो ऐसे भगवान की सव सव के सब आदेशों मान करके सृष्टि का जितने ग्रह नक्षत्र अपने अपने सब मर्यादा में रहते है

थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो भूकंप हो जाएगा प्रलय आ आंधी तूफान आएगा, ये संसार नष्ट हो जाएगा जब संसार भगवान को प्रलय करने का हो और सृष्टि हो गया और खत्म करेंगे फिर ये सो क्रम बिगड़ेगा इतने मोटा में बारिश होने लगे चारों तरफ आग लग जाएगा तो जल जाएंगे पानी बरसा आएगा, जाएगा डूब जाएंगे

इसलिए भगवान की सब बहुत बड़ी कृपा है जो कि सब एक नियम से ग्रह नक्षत्र अपने अपने अख्यास में सब चल रहे हैं अच्छा ये बताइए कहीं सूर्य भगवान जहां पर है एक महीना कहीं रुक गए तो अरे अंधेरा छोड़िए जो गर्मी में कहीं जितना गर्मी हो गया पड़ रहा है अभी ठीक दिन के 12 एक बजे पाँच रुक जाएंगे एक महीने के लिए

<laughs> सब चल करें अभी एक दिन एक दिन दो घंटा के लिए लिए में होता सहन करना श्री राम श्री राम इसलिए बहुत बड़ी भगवान, है, है, तो भगवान की योजना है कृपा है जो की उनका आदेश सत्या तो ब्राह्म भगवान ने पृथ्वी को लाके अपनी जगह पर

सेट जय जैसे पहले रख दिया फिर उसके ऊपर यह है ब्रह्मा जी तरह तरह की पृथ्वी में सृष्टि देख रहे हैं अलग अलग का सब ग्रह में अलग अलग सृष्टि है देवलोक में देवताओं का सृष्टि होगा नागलोक है नागलोक में नागों का सृष्टि होगा यहां भी कुछ नाग रहेंगे एक नाग लोक भी होता है पाताल तरह तरह तरह तरह लोकों में तरह तरह की सृष्टि

तो पृथ्वी लोक में जो सृष्टि आप देख रहे हैं ये सृष्टि करने के लिए बाकी ब्रह्मा जी को जो मिल गया जगह फिर वो जो तरह तरह की जो सृष्टि आपने देख रहे हैं, ऐसा उसने किया है ब्रह्मा जी तो आपने देखा भगवान जो है ये सृष्टि की रचना के लिए पृथ्वी जो है छिपा दिया था हिरणाख्य

बचाया स्वर का रूप धारण किया स्वर यानी कितना घृणे यानी इससे सिद्ध हुआ कि जगत के कल्याण के लिए भगवान ने स्वर विरूप बनने के लिए तैयार हुए रामलीला में जो हम लोग गांव में काम करते थे राम नाटक में पार्टी में

किसी को ताड़का बनने के लिए बोलो, बोलोणा बनने के लिए बोल तो बनने तैयार नहीं होते नाटक में अच्छा रामलीला खेलना है तो आपको सुर्पणखा बनना है तो बन जाए चलो तो। आप जब बनेंगे लेकिन नहीं आपको अच्छा

जगह तो जार वाली आ, ना, भाई कर चलो रामीला पार्टी में कहीं ताड़का बनने के लिए कहेंट रहे, रहे है। मैं नहीं बनने वाले रहे। एक बार हमारा गाँव में रामलीला हो रहा है हमारा गाँव में नाटक पार्टी है अभी भी है। बहुत नाटक में क्या

एक बार मेरे को बोले आप लक्ष्मी बनो माता लक्ष्मी क्या मना करते उसके लिए हमारा बड़े भाई साहब बहुत भड़क गए तो झापड़ मारा था थे मैं बोला कि लक्ष्मी फति सरस्वती ये सब साड़ी फाड़ी पहने पहुंच जाएगा ये नाटक मेरे को राम कृष्ण या कोई ऐसे भगवान के ऐसा उतारा इसलिए मैं जो है

कृष्ण बनता था भगवान नारायण का था, लेता था एक बार हनुमान का रोल लिया था गणेश का रोल लिया था गणेश जन्म लेकिन मेरे कोई की साड़ी फाड़ी पहन के कोई लक्ष्मी सरस्वती या कोई ताड़का कोई श्रुपणा तो मैं भाग्य था, <laughs> <हो> था। <laughs> राम

राक्षस का रोल तो कभी नहीं करता बाकी कितने रथ थे है? है? नहीं बने। हो कौन बनेगा ना कटिंग करने के लिए अच्छा नहीं बनेगा तो, तो मतलब जब जो ऐसे आदमी ढूंढा जाएगा जो कि कोई पूछने वाला नहीं है

जो आदमी का कोई पूछ नहीं रहा है कुछ तो तो कुछ बनने हमारे भी थोड़ा को राजन जो उसी को जैसे अभी आप फिल्म में हीरो सब हीरो बनने के लिए सब तैयार है हीरो हीरोईन ही बनने के लिए सब तैयार हो जाएंगे लेकिन आप बोलोगे कि

कोई अच्छा स्टार हो कोई अमिताभ बच्चन जो जो उसी जमाने के थे या आज जो सलमान खान है अब जो इन लोग को बोले कि तुम जाकर के राक्षस बनो कोई नाटक में या विलियन में नहीं गुंडा बदमाश बनो नहीं बनेंगे ना ये लोग का हीरो के रूप में नाम हो गया ना अब ये लोग जाकर के गुंडा बदमाश लुटेरे से नहीं बनेंगे

लेकिन जो कुछ नहीं रहा है कि इसको कोई फिल्म में कितने बार काम करने आया लेकिन मिल नहीं रहे काम ही नहीं मिल रहा है तो उसको क्या राक्षस कहो चाहे गुंडा कहो चाहे टुकड़ी ले करके मलमूत्र ढोने का भी कुछ ऐसे मिल तो भी कर लेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है ना रोल तो ऐसे ही।

श्री राम श्री राम श्री राम क्या जी आपको मान लीजिए बनाया जाएगा पुतना पुतना है? पुतना बनाइए नहीं इसको बनाया जाएगा पुतना <laughs>

यानी कि मैं देखा है रामलीला नाटक ने ना काम किया ना ये जो कलाकार कुछ सुनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सब लोग खाली अच्छा अच्छा हीरो करने को तैयार रहते हम जो है राम कृष्ण या कोई अच्छा जो पड़े कि मालूम पड़ेगा उनके घर वाले उनके रिश्तेदार को मालूम पड़ेगा हाँ कोई अच्छा रोल मिला है ना छोटा मोटा रोल मिलने से घर में व्ययित होता है

अगर मान लीजिए कोई ताड़का का रोल किया है या प्रदूषण तीसरा या कोई बड़ा राक्षस का रोल किया है तो उसे घर वाले जो होते है उनके रिश्तेदार लोग अरे हमारा जीजा जी है ताड़का का रोल किया है लेकिन राम का रोल क्या है आ?

हमारे जी तो राम बन गए उनका वेल्यू जो है रिश्तेदारों में गांव में सब जगह में बढ़ जाता है तो देखिये जो रामायण सागर का रामायण हो रहा था और राम लखन सीता जहां पहुंच जाएंगे उनकी आरती उतारी हैं है? इसीलिए इन लोगों को भगवान भी इस जगह जो पूजा होने लगा एक बार तो बनारस में उन्नीस में बता रहा हम

बनारस में राम लखनऊ सीता नौका बिहार करते हुए राजघाट जा रहे थी अस्सी घाट से उस समय बनारस में था मैं अरे देखने के लिए लाखों आदमी गंगा किनारे मई भी गया था कोई गंगा किनारे किनारे निकले जब वो लोग जा रहे थे सब आरती से उतार रहे थे पब्लिक

लेकिन उसी जगह पर रावण या तो कोई आएगा देख नहीं <laughs> इसलिए इसका बड़ा महत्व है ये रोल करने ना बहुत बड़ा एक बार तो मैं आप लोग बताया था एक रावण का रोल लिया था एक आदमी रावण का रोल लिया था

दिन लास्ट दिन था रावण बद्ध होगा राम जी का राज्यभिषेक होगा अब उसी दिन जो होता है जल्दी रावण मरता है फिर राज्य अभिषेक होता है सब लोग आगे दर्शन करते है पूजा कर दक्षिणा के चढ़ाते है लेकिन रावण को जो राम जी कितने मार रहे हो मर ही नहीं रहे क्योंकि ना उसी दिन उसका सास और साली और सब साले सो जितने सब उनके रिश्तेदार सरोजों से बैठे हुए थे आइया लास्ट दिन ही देखने आए थे

<laughs> वो मतलब आठ नौ दिन तक नहीं आए थे लेकिन जिस दिन रावण मरने का हो उसी दिन नहीं उनके उनके साली सरोहा ना वाले ही तो सामने अगर साली बैठे हो सरहज बैठे हो अगर तो भाग्य लोग बैठे हो तो थोड़ा एक्टिंग करने में अगर थोड़ा ये हो जाता है, है? तो ये बिचारा क्या एक्टिंग करेगा खत्म होने वाला है

लेकिन राम जी बार बार मार रहे लेकिन लेकिन मरने का नाम ही नहीं इधर राम रामलीला का जो मैनेजर है वो साइड से बोल रहे मर जाए सोच रहा है की

लास्ट इतने साली आई है सरोज आए हैं, ससुराल वाले आए हैं जितना जल्दी मर जाएंगे तो क्या सोचेंगे दामादी <laughs> बड़ा विचित्र परिस्थिति आ गया मरने का नाम है बार बार राम जी बाण प्रयोग कर रहे हैं। इधर जो है रामलीला का मालिक आया तो क्या तुम मर ग

किसी इसने कहा कि लगता है उसका जो रिश्तेदार लोग आ गए हैं इसे लोग जल्द नहीं मरना चाहते है कुछ दिखाना चाहता है तो कहा कि ये ये से मरने वाला नहीं है पहले वो रिश्तेदार लोग को मारो बाढ़ मारूंगा

जब उन लोग को भागेंगे तब ये मर गए यारे बड़ा आपको मालूम है हम लोग नाटक मंडल में रहे ना इसमें बहुत ही रहता है आ? जो रोल जो करता है लेकिन भगवान देखिए अपने भक्तों के लिए संसार कल्याण के लिए रोल नहीं प्रत्यक्ष वही रूप धारण करके चले आते हैं

नहीं तो स्वर का मेरे को तो नहीं लगता है धारण करेगा लेकिन जगत कल्याण के, के लिए भक्तों के कल्याण के लिए संसार की रक्षा के लिए भगवान ने छोटा छोटा उनके जीवन चरित्र में दिखाया गया राम रूप में कृष्ण रूप में विभिन्न प्रकार अवतार में वो भगवान अपने भक्तों के लिए नीच से नीचे काम

तो मछली रूप धारण करेंगे कच्छप रूप धारण करेंगे वो तो रूप धारण करेंगे ही लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के साथ भगवान व्यवहार किया है किसके चरण दबाए हैं किसके तेल मालिश किए हैं किसके घर में जाके झाड़ू लगाए हैं, पोता लगाए हैं देखा नहीं सखुबाई सखुबाई के घर में जो है जाके भगवान ने बहुबन करके पूरा महीना भर

सखुभा जब जा रही थी पंडरपुर तो सासुआ और जो है पति ने उसको बांध के रख दिया बड़ा पंडरपुर में जाने वाली और उसकी इच्छा थी कि दर्शन करने ली जाएगी तो स्वयं भगवान की इच्छा पूरा करने के लिए सखुभाई बन के आ गए बोले तुम जा मैं तुम्हारी जगह बन जाती सखुभाई गई और भगवान बन गए दो दिन के बाद जो देखा कि हाँ अब सिद्धि हो गई चला खोल दो खोल दिया अब सब घर का काम करा रहे

भगवान के झाड़ू लगा रहे हैं अब बहू हर की बहू हो उसके ऊपर सासुआ और पत्ती नाराज हो गया हो तो क्या क्या काम करेंगे आप जान ली समझ लीजिए पूरा झाड़ू पोता सफाई गोड़ हाथ दबाना तेल लगाना मार गाली सब भगवान कर रहे थे हमारे जनाभा जना भाई, ही जना भाई।

उनके लिए भगवान आकर डेली झाड़ू लगाते चक्की चलाई थी झूठा बर्तन साफ करते नंदा नायी बन करके भगवान जी है गुरुधन का चरण दबाए थे हमारे तो जगन्नाथपुर में एक रघुनाथ जी महाराज हुई उनके आकर भगवान ने संडाई साफ करती उन पे चीज पड़ जाता था उनके शरीर में कुछ पेट खराब हो गया था कोई नहीं था उनकी सफाई

यानी कि भगवान सबसे बड़ा तो आप रामायण में सुनते सबरी की चुट्ठा बेर खा गए राम चंद्र की कोई करेगा आप जितने यहाँ बैठे हैं कोई आपका रिश्ते पहचान वाला नेमी प्रेमी कोई डोम या चमार हो आपके कोई रिश्तेदार पहचान रिश्तेदार नहीं पहचान वाला भगवान आपके रिश्तेदार थे नहीं पहचान वाला नैमी प्रेमी होता ना सब जाति में सहेली होती नहीं

कोई डोम चमार जात का कोई कोई सखी को सेव खाएगी आधा आधा खा के या कोई केला फेला खाए के, तो खाएंगे कोई? अरे डोम चमार छोड़िए कोई भी सहेली आधा केला खा कर के, आधा खिला के तो कौन खाएगा क्या

वो बनते समय जबरदस्ती में रिवाज पूरा करने के लिए खाया गया अलग है लेकिन कोई सहेल बैठ गए केला खा रही होगी दूसरा सहेल पहुंच गये तो उसी केला को झूठा आधा खा कर का आधा वही तो, जाएगा। तो बोल रहा हूँ ना इतना नहीं है न किसी को खाई नहीं

वही बाप बहुत जो है जहाँ बहुत ये हो कर लाखों में हजारों में है। नहीं है लेकिन भगवान तो सब झूठा चकटक के चकटक के चकटक के रखी थी सब जो है चट कर यानी कि भक्तों के प्रेम में बसीबूत तो हो करके भगवान कुछ भी कर लेते झाड़ू लगाना मोता लगाना झूठा खाना संडा साफ करना

यानी ऐसे कोई काम नहीं ऐसे नहीं भगवान कर सकते इसलिए ये सबसे बड़े भगवान के भक्त बच्चा होता है लेकिन ये कब करेंगे जब आप उनको भजन पूजा पाठ करके भक्ति करके प्रेम करके रिझा देंगे तो अरे उन छोड़िए संसार में भी जिससे बहुत लगाव हो जाता है बहुत प्रेम जो हो जाता है मोहब्बत जिसे करते हैं वो लगनी करते हैं

दूसरे प्रेमी के लिए कुछ भी करने कोई भी आपके घर में भी अब क्या है, छोटा सा बच्चा जो रहता है प्रेम रहता है तो माँ सब करती है ना, तो ऐसे ही भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार तो तो है यहाँ पर बराह रूप धारण करके सिद्ध किया छोटा रूप धारण कर

रे आप लोग अन्य अवतार जो प्रसंग सुनाएंगे ऐसे एक एक अवतार लीला जी है सुखदेवी जब कहते जाएंगे दो मिनट है ना भगत में है भगवान